हरिश्रमण सुखदेव जी ने पापों के तीन प्रायश्चित बताए तीन प्रकार के प्रायश्चित बताए पहला प्रायश्चित तो ये है कर्मणा कर्म निर्हारो नहियात्यंतिक इष्यते अविद्वदिकारिवाद प्रायश्चित्तम विमर्शनम सुखदेव जी कहते हैं यह निश्चित सिद्धांत है कर्म के द्वारा कर्म के बीज का नाश संभव नहीं है छूटे मल की मलहीं के धोए किसी को गोस्वामी जी ने कहा छूटे मल की मलही के धोए घृत की पावकी में बारी बिलोए, कर्म के द्वारा कर्म का क्षय नहीं होता क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा करताह मिति मन्यते। वह अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं करता हूं है नहीं कर्म का अधिकारी अज्ञानी है वह अज्ञानी मनुष्य वासना वासित कर्म करता है और अज्ञान जब तक है तब तक वासनाएं मिट नहीं सकती और जब तक वासनाएं हैं तब तक पाप से मुक्ति भी नहीं मिल सकती क्योंकि पाप की जड़ ही पाप की वासना है वासना ही उसका मूल है मूल का नाश हो यह आवश्यक है तो वासना का क्षय कैसे होता है कहते आत्मसाक्षात्कार से आत्मबोध से वह आत्मसाक्षात्कार से आत्मबोध से वासना का क्षय होता है। मैं देह नहीं मैं इंद्रिय नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं जो कुछ किया जाता है इन्हीं से किया जाता मैं देहादि से विलक्षण आत्मा हूं इस ज्ञान के होते ही और न पाप रहता है न पाप की पाप मूलक पाप की वासनाएं रहती इसलिए तत्व ज्ञान हो जाना यह पाप का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्र है लेकिन यह प्रायश्चित्र जो है वो कठिन है इसलिए कठिन है कि तत्व ज्ञान ऐसे ही तो हो नहीं जाता ना यमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया बहुधा श्रुते न यमय वेश भ्रूणते ते न लभ्या अपने तो अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है भगवान ही वरण करें तो वह उनके स्वरूप को जान सकता है समझ सकता है जीवन भर प्रस्थानत्रयी की चर्चा करने के बाद भी चित्त की मलिनता लोगों की नहीं समाप्त हो पाती वह चित्त की मलिनता प्रेम भगत जल अभी विनिर्भुराई कब कबूत जाए पूर्ण ज्ञान हो जाए परिपूर्ण भगवान में अनुराग हो जाए प्रेम हो जाए तो चित्त की मलिनता दूर होती है तो तत्वज्ञान वाला जो उपाय है वो कठिन है कश्चिन माम वे तत्वता कश्चित अनेकों में कोई एक तत्वता या मुझे जानता है ये उपाय उस प्रकार से है जैसे किसी अतिशय दरिद्र व्यक्ति को वैद्य कह दे कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो और उस बेचारे को समय से तो भोजन नहीं मिलता सूखा आटा तो उपलब्ध नहीं हो रहा है इतना गरीब है अब उसको कहे कि मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो तो बेचारा कहां से उसको उपलब्ध होगा तो परीक्षित ने कहा भगवान ये जो प्रायश्चित है ये सबके योग्य नहीं है और दूसरा कोई बताओ दूसरा पाप का प्रायश्चित बताया तपसा ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन च्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नीमेन च देह बाग बुद्धिजम धीरा धर्म ज्या श्रद्धयान्विता क्षिपन् महदपि महदपी वेणुगुल्मीवानल है तपस्या ब्रह्मचर्य शम त्याग सत्य शौच नियम इनके अनुष्ठान से शरीर के बाणी के बुद्धि के समस्त पापों को धर्मज्ञ लोग समाप्त कर देते हैं जब श्रद्धा पूर्वक तपस्या ब्रह्मचर्य शमदम त्याग सत्य सौच आदि का पालन करते हैं तो बड़े से बड़े भयंकर पाप राशि को वे नष्ट कर देते हैं कैसे गुलमम इवानलह नलह गुलमम गुलमानलह जैसे बांसों के झुरमुट में लगी भई आग बांसों की रगड़ से ही आग लगती है वहां कोई आग लगाने वाला है नहीं आंधी चली और बांस परस्पर टकराए और उनकी रगड़ से ही आग उत्पन्न हो गई और बांसों का जंगल जलने लग गया तो ऐसे ही तपस्या ब्रह्मचर्य श्रम, दम त्याग सत्य शौच यम नियम इनकी रगड़ से एक अग्नि विशेष प्रकट होती है और उस अग्नि में संपूर्ण अशुभ पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है और जंगल में लगी भई आग बड़ी प्रचंड होती है एक बार तो बांसों का जंगल जल ही जाता है और बांसों के जलने में देर भी नहीं लगती बहुत अच्छे जलते हैं बांस तेजी से जलते हैं, आग बहुत जल्दी पकड़ती बांसों में लेकिन इस दृष्टांत में भी एक दोष है वो दोष यह है कि बांसों की रगड़ से जंगल में आग तो लग गई और जंगल भी जल गया लेकिन जैसे आज काली काली घाटा छाई है ना जन्म है भगवान का ऐसे ही आकाश में काली काली घटा घिर के आ जाए आती है वर्षा ऋतु में और जब जल बरसता है तो जो बांस जले हैं, उनकी तो भस्म की खाद बन जाती है वो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है भूमि की वन की और जल वृष्टि होती है तो जल वृष्टि होने पर पुनः बांसों का जंगल हरा भरा हो जाता है क्योंकि बांस तो जल गए लेकिन उनकी जो जड़ है वो नहीं जली जड़ तो पृथ्वी में है ना तो बांसों की जड़ जो पृथ्वी में है उस पर जल पड़ते ही वो पुनः अंकुरित हो पड़ते हैं और पहले जैसा जंगल था उससे भी प्रचंड जंगल हो जाता बांसों का हमने ऐसा सुना है कि जहां नदियों के किनारे बांसों के जंगल होते हैं वहां आग या तो लग जाती है और नहीं तो वहां के जंगली लोग उन बांसों के जंगलों में आग लगा देते हैं क्यों भले छोटे छोटे बांस सब ये जल जाएंगे और खूब पानी बरसेगा अच्छी वर्षा होगी तो खूब मोटे मोटे बांस निकलेंगे दाम अच्छा निकलेगा दाम अच्छा मिलेगा इनसे इसका तात्पर्य यह है कि एक बार इनके अनुष्ठान से पाप नष्ट हो जाएगा लेकिन पाप की जड़ जो पाप की वासना है वो नष्ट नहीं होगी और जब पाप की वासना नष्ट नहीं होगी तो जैसे ही विषय के बादल उमड़ घुमड़ करके आएंगे और जैसे ही विषय का जल उस पर पड़ेगा तो वो स्पे पुनः अंकुरित हो जाएंगे पुनः विशाल रूप में परिणत हो जाएंगे यह अत्यंत तो क्षुद्र हो जाते हैं लेकिन संगात की संग पाकर के बढ़ जाते हैं इसका तात्पर्य कि यह भी निर्विघ्न उपाय नहीं है एक विक्षेप एक विघ्न इसमें भी है तब पहला जो प्रायश्चित बताया उसमें सबका अधिकार नहीं है उस उपाय में दुर्लभता नामक दोष है और दूसरा जो उपाय बताया उसमें भी एक दोष है कि आत्यंतिक विनाश नहीं है एक समय में विनाश है सीमित विनाश है आत्यंत दुख का उन्मूलन नहीं है वह एक दोष है तब ऐसा कोई उपाय है क्या कि न पाप रहे और न पाप की वासना रहे और एक बार नष्ट होने के बाद द्वारा उत्पन्न न हो पा अंतिम उपाय बता रहे हैं केचित केवल या भक्तिया वासुदेव पारायणा अघम धुन्वंती का निहार मिव भास केचित बहुतों में किसी एक का निर्धारण करना होता है तो केचित कहा जाता है इसका तात्पर्य है ये भागवत धर्म की महिमा में सब जीवों का विश्वास नहीं होता कोई एक ऐसे भाग्यशाली जो भगवान की शरणागति की महिमा समझते हैं भगवान की भक्ति की महिमा जिनकी समझ में आ जाती है भगवान की प्रपत्ति की शरणागति की महिमा जिनके समझ में आ जाती है वे अन्य निष्ठापूर्वक केवल या भक्त्या केवल या भक्त्या का तात्पर्य न तो कर्म मिश्रा न ज्ञान मिश्रा विशुद्धा भक्ति उस विशुद्धा भक्ति का अनुष्ठान अन्य निष्ठापूर्वक करते हैं तो कार स्ने न अघम पूरी तरह पापों को निर्मूल कर देते हैं जड़ से समाप्त कर देते हैं पापों को कैसे कहते निहारम ईव भास्कर जैसे अंधकार को कोहरे को प्रचंड सूर्य नष्ट कर देते हैं ऐसे ही तो अब सूर्य नष्ट कर देते हैं तो फिर द्वारा वह नहीं आता एक बार नष्ट होने के बाद फिर द्वारा नहीं आता सूर्य की उपस्थिति काल में वह नहीं आता तो ऐसे ही भगवान का भक्त जब अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता है तो बस फिर न पाप रहता न पाप की वासना रहती इसलिए अन्... भगवान की शरणागति सर्वधर्मान् परज माम एक शरण व्रज अहंवा सर्व पापेभ्यो मोक्ष मास सारे पाप नष्ट हो जाते सन्मुख हो जीव वही जब जन्म कोटि अघ्ना सही भागवत धर्म की कितनी महिमा है इसका यथार्थ रूप में वर्णन कर पाना संभव नहीं है इससे संबद्ध एक उपाख्यान सुनाते हैं जिस उपाख्यान को अजामिलो अजामिलोपाख्यान कहा गया इसमें भागवत धर्म की महिमा नहीं है भागवत धर्म में प्रधान भगवत नाम है भगवान नाम की महिमा भी नहीं है नामाभास की महिमा है नाम की महिमा तो तब हो जब अजामिल ने नाम लिया हो नाम तो उसने लिया नहीं पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण किया तो पुत्रोपचार से नारायण नाम का जो उसने उच्चारण किया उस उच्चारण मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भगवत धाम का अधिकारी बन गया ये एक विलक्षण बात हुई श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन प्रायश्चित्ता नि चीर्णानी नारायण परामुखम न निष्पुनती राजेंद्र सुरा कुंभ मि कोई पापों के बड़े से बड़े प्रायश्चित कर ले फिर भी वह पवित्र नहीं होगा क्यों जब तक उसके भीतर विमुक्ता रूपी मदिरा भरी भई है तब तक वह पवित्र कैसे होगा जैसे किसी घट में मदिरा भरी हो और घटका मुख बंद हो उसे गंगा जी में खूब डुबाया जाए खूब धोया जाए खूब अभिषेक किया जाए तो क्या वह मदिरा का घट पवित्र हो जाएगा जब तक उसके भीतर मदिरा भरी भई है तब तक पवित्र कैसे होगा भले ही गंगा में सौ वर्ष तक डुबा के रखे तो भी पवित्र होगा नहीं ऐसे ही जब तक विमुक्ता रूपी मदिरा भीतर भरी भई भी है तब तक जीव कृतार्थ नहीं होगा पवित्र नहीं होगा भगवान की शरण में जाए घड़े को उल्टा कर दो तब खाली होगा पूरा उल्टा कर दो खाली होगा ऐसे ही भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दो आत्मसमर्पण कर दो अनन्य भाव से शरण चले जाओ और सारी विमुखता सब खत्म हो जाए सकृन्म कृष्ण पदार विंदो निवेश नते तेयम पास स्वप्ने पिप्य चीर्ण निष्कृता एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिसने अपना मन लगा दिया उसने सारे प्रायश्चित कर लिए स्वप्न में भी वे यमराज के दूतों को नहीं देखते फिर नरक की तो बात ही क्या कहना एक बार मन को लगा दिया इसका तात्पर्य है कि मन को एक ही बार भगवान में लगाना पड़ता और सच्ची बात तो यह है कि मन संसार में नहीं लगता मन भगवान में ही लगता है क्योंकि मन यदि संसार में लगता होता तो वहीं लग जाता फिर लौट कर उसे नहीं आना चाहिए था लेकिन एक विषय की ओर मन जाता है फिर वहां टिकता नहीं वहां से लौट आता है रूप की ओर गया रस की ओर गया शब्द की ओर गया स्पर्श की ओर गया फिर लौट आया लड्डू खाने में मन लगा किसी ने दो लड्डू चार लड्डू छह लड्डू खिला दिए अब तृप्ति हो गई अब और लड्डू देता है तो कहते बस अब तो मन भर गया अब नहीं खाएंगे नहीं महाराज और जीवों और खाओ तो और लड्डू छोड़ देने पर अंत में तो यह स्थिति हो जाती कहता कि बस अब ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी अब नहीं खा सकते मन भर गया प्रत्येक संसार की वस्तु ऐसी है मन लगेगा फिर भर जाएगा रहेगा नहीं केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जिनमें मन लगने के बाद फिर भरता नहीं है वहीं लगा ही रहता है वहां से फिर हटता नहीं है क्यों न हो मन भगवान की विभूति है इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भगवान की विभूति है इसलिए भगवान में लगाना चाहिए इसको भगवान में मन लग जाता है फिर लौट करके आता नहीं है संसार में मन लगता नहीं है। लगाते हैं लेकिन वह टिकता नहीं भगवान में मन लग जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आता इसलिए मन को एक बार भगवान में लगाना वस्तुतः मन भगवान में लगेगा कब जब मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद मिल जाएगा जब तक स्वाद नहीं मिला है तब तक ठीक ठीक से नहीं लगेगा और स्वाद मिल जाएगा तो सहज ही फिर लग जाएगा फिर वहां से लौटेगा स्वाद कैसे मिलेगा ये स्वाद मिलेगा जैसे आप अपने घर के नौकर को किसी कार्य में आज्ञा देकर नियुक्त करते हैं ऐसे ही मन को बुद्धि को इंद्रियों को आज्ञा देकर भगवान के भजन में नियुक्त करेंगे तो भजन करते करते स्वाद मिल जाएगा मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखती है नहीं दिखती लेकिन उसको रगड़ दिया जाता है तो रचाने वाले के हाथ तो बाद में रंगेंगे पीसने वाले के हाथ पहले ही रंग जाते हैं ऐसे ही भगवान के नाम में रूप में लीला में अपूर्व लाली भरी भई है अपूर्व स्वाद भरा हुआ है जब उसका बार बार हम रगड़ करते हैं अभ्यास करते हैं तो रगड़ करते करते अभ्यास करते करते उसके स्वाद का अनुभव हो जाता है पित्त के रोगी को मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है लेकिन वो मिश्री चूसते चूसते उसका पित्त का रोग ही दूर हो जाता है और मिश्री का फिर स्वाद उसे मिलने लग जाता है फिर उसे मिश्री कड़वी नहीं लगती फिर उसे मीठी लगने लग जाती इसका एक ही उपाय है बार बार भगवान के नाम को ले भगवान के चरित्र को सुने सुनते सुनते जब स्वाद आने लग जाएगा तो फिर सहज ही लग जाएगा फिर लगाना नहीं पड़ेगा कन्नौज का रहने वाला यह ब्राह्मण पवित्र कुल में जन्म लिया यम नियम शम दम आदि से यह परिपूर्ण था अग्निहोत्री ब्राह्मण था अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने जंगल में गया था अब देखिए यहां जो दूसरे दूसरा जो पाप का प्रायश्चित बताया है तपसा ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन चौ त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमीन निमेन चौ ये सारे लक्षण अजामिल में घट रहे हैं क्योंकि विधिवत अग्नि की गुरु की उपासना कर चुका है वेदाध्ययन कर चुका है और अग्निहोत्री ब्राह्मण है सदाचारी ब्राह्मण है पाप नहीं है उसमें लेकिन पाप की जड़ जो पाप की वासना है भगवान की भक्ति से रहित होने के कारण पाप की वासना उसके चित्त में है और वो वासना जैसे ही अवसर मिला कि भड़क उठी और इसका पतन हो गया संगीत का शब्द सुनाई पड़ा वहां चला गया भगवान के भक्त का कर्तव्य है कि कहीं कोई नाचगान हो रहा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए कीर्तन हो रहा हो भगवान की लीला हो रही हो तो दर्शन करने जाना चाहिए संसार में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं यह चल पड़ा उधर की ओर और खड़े खड़े उन दुष्ट पुरुषों के साथ उस विष्या का नृत्य इसने देखा मानसिक पतन हो गया इसका उन दुष्टों ने इनको अपनी मंडली में सम्मिलित कर लिया और दासिया संसर्ग दूषिता उस ब्रशली के संपर्क में आकर के इसने अपने सदाचार को ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और तो इसका पतन हो गया विष्या के निकट रह करके ब्राह्मण कर्म का तो सर्वथा त्याग कर दिया कौन सा ऐसा पाप था जो इसने हजारों हजारों बार न किया बहुत पाप किए और ये वृद्धावस्था की ओर पहुंच रहा था इसी बीच में एक घटना घट गट गई भगवान ने कृपा की कुछ संत महात्मा उधर से निकले और सायन के के समय को देखकर उन्होंने जंगल में पूछा कि भाई यहां कोई सज्जन व्यक्ति हैं जिनके यहां हम एक रात विश्राम करें तो लोगों ने कहा कि अजामिल बहुत अच्छे महात्मा है हैं उनके यहां चले जाओ वो कोल भील थे उनकी दृष्टि में अजामिल ही अच्छा था क्योंकि कम से कम ब्राह्मण तो है ये भले ही वो नष्ट हो गया उसका सदाचार लेकिन वे ब्राह्मण के नाते उसको कहते थे ये ठीक है ये चले भगवत भक्त का घर अलग दिखाई पड़ जाता है और विमुख जीव का घर अलग दिखाई पड़ जाता है इसका घर देखते ही पता चल गया कि विमुख है यह आया वेश्या के कहने पर इसने प्रणाम किया संतों ने इसका परिचय पूछा इसने कहा महाराज मैं जाति से तो ब्राह्मण हूं लेकिन अब मुझे अपने को ब्राह्मण कहने में संकोच हो रहा है अब तो बस इतना ही समझो कि बस मैं इस विष्या का पति हूं यह मेरी पत्नी है और मैं ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा हूं संतों ने एक रात विश्राम किया लेकिन संतों का हृदय बड़ा दया से परिपूर्ण होता है वे विचार करने लगे ये बेचारा ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया पतित हो गया इसका उद्धार कैसे इसे कोई साधन बताया जाएगा तो ये साधन तो करेगा नहीं साधन में इसकी रुचि नहीं होगी साधन कर नहीं पाएगा इतने पाप इसके हो चुके अंत में संतों ने विचार विमर्श करके महा महिमा मय भगवान नाम महात्मा का स्मरण किया और नाम महात्मा का स्मरण करके इसको चलते चलते बताया तेरे जितने पुत्र अभी है ना नौ संतान हो चुकी है सबके ऊट पटांग नाम है अब ऐसा नाम मत रखना अब की बार जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना कह के महात्मा चले गए अब तो दो चार बार रोज अपनी पत्नी से कहता देख देवी भूलना नहीं महात्मा कहके गए हैं बेटा का नाम नारायण रखें जाने अनजाने में दो चार बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता इसके पाप नष्ट होने लगे और अंत में जब बालक का जन्म हुआ अब तो सबसे छोटी संतान होने के कारण उस बालक में इसकी बड़ी प्रीति बढ़ गई और नारायण के साथ वह खेलता रहता बालक के साथ खेलता रहता एक समय की बात है वृद्धावस्था हो चुकी थी मृत्यु का काल निकट था यह मृत्यु से पर पड़ा हुआ था मृत्यु का काल निकट था ऐसे ही फूट जाता गुब्बारा मृत्यु का काल निकट था इसको सारे जीवन के अशुभ कर्म याद आने लग गए भयंकर यमदूत इसको दिखाई देने लगे। संकट के काल में जिसमें आसक्ति होती है उसका स्मरण होता है इसकी आसक्ति छोटे पुत्र में थी इसलिए इसने आर्त स्वर से पुकारा नारायण अभी पूरा नाम नहीं ले पाया था नारा बस इतना ही कह पाया था तब तक तो यण कहने के पहले पहले भगवान के चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो यमदूतों के फंदा को काट दिया और उनको फटकारा कहा तुम लोग इसे कहा ले जा रहे हो यजदूत बोले कि महाराज हम लोग यमराज के दूत हैं इसको नरक ले जाएंगे नरक में डालकर के इसको शुद्ध करेंगे क्योंकि यह भयंकर पापी है भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने को यमराज का धर्मराज का दूत बताते हो तो धर्म का स्वरूप बताओ धर्म का लक्षण बताओ यमदूतों ने कहा कि वेद में जिसका विधान किया गया है उसे धर्म कहते हैं और वेद जिसका विरोध करता है उसे अधर्म कहते हैं वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं वेद साक्षात परमात्मा है ऐसा हमने सुना है यही वेद का स्वरूप है इसने जितने भी काम किए सब शास्त्र और सदाचार के विरुद्ध किए इसको हम लोग नरक ले जाकर के और वहां इसे दंडित करेंगे यह सुनकर के भगवान के पार्षदों ने कहा बड़े कष्ट की बात है बड़े दुख की बात भगवान नामोच्चारण करने के बाद भी इसे पापी कह रहे हो एक आश्चर्य ही है इसे पापी नहीं कहना चाहिए एक जन्म दो जन्म की क्या चले अयम ही कृत निर्वेशों जन्म कोट्यंगसामी इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया क्यों बोले इसने विवश होकर के भगवान नाम का उच्चारण किया भगवान के नाम की ऐसी महिमा है भगवान के नाम को संकेत में ले हास परिहास में ले नाम में ले कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण करे अशेषाधारण संकेत में हास परिहास में अवेलना में कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते यह संकट से मुक्त हो गया बड़ा पश्चाताप हुआ अजामिल को यह अपने आप को धिकारने लग गया अहो में परमम कष्टम अभूत अभिजितात्मन येन विप्लातम ब्रह्म विशल्यां जायत आत्मना अब मैं क्वचाह कितव पापो ब्रह्मगणों निरपत्रप क्वच नारायणाय नारायणे चेतद भगवन् नाम मंगलम कहा मैं अत्यंत धूर्त पतित पतिताधम अजामिल और कहा भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम अब मुझे नाम की महिमा समझ में आ गई है अब मैं भूल कर भी अब ऐसा कार्य नहीं करूंगा भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लूंगा ऐसा कह करके यह उठ करके वहां से चला गया मृत्यु से तो मुक्त हो ही गया हरिद्वार आ गया गंगा के तट पर और गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा का आश्रय लेकर के भगवान नाम जप करके यह भगवत धाम का अधिकारी हो गया नामाश्रयी की गति अतिशय तीव्र होती है यह जब विमान में बैठकर भगवत धाम गया तो लोकपालों के लोक वे पूजन के थाल सजे के सजे रह गए इसका विमान तीव्र गति से भगवान के निकट पहुंच गया श्री सुखदेव जी कहते हैं मृियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रो उपचारितम अजामिलो प्य धाम किम श्रद्धया ग्रणन म्रियमाण अजामिल ने पुत्र के बहाने से नाम का उच्चारण किया और उसे भगवत धाम की प्राप्ति भई फिर श्रद्धा पूर्वक कोई नाम का आश्रय ले तो उसके कल्याण में क्या कोई संदेह है उसके कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है परीक्षित जी ने पूछा महाराज यमदूतों ने क्या किया इसके बाद तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं यमदूत सब दौड़े हुए यमलोक पहुंचे और यमराज के सामने पास मुगदर पटक दिए और बोले कि हे महाराज पहले यह बताइए कति संतीह शास्त्रारो जीवलोकस्य वही प्रभो इस जीवलोक के कितने प्रशासक हैं एक कोई शासक हो ध्यान दें एक कोई शासक हो तो उसकी बात मानी जाए और जहां अनेक शासक हो तो किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए यह सुनते ही अमराज ने कहा कि तुम लोग तत्व को नहीं जानते हो देखो मैं मालिक नहीं हूं मैं शासक नहीं हूं शासक तो भगवान श्री मन नारायण है भगवान श्री हरि हैं और मैं तो केवल उनकी आज्ञा में नियुक्त उनका सेवक हूँ नश्योद्य बसे चलो का जो उदाहरण प्रातः काल आपने सुना ब्रह्मा जी ने दिया बैलों को खलिहान में घुमाने का वही उदाहरण दे रहे हैं यमराज नश्योद यश बसे चलो का जैसे उस लट्ठा में बंधे हुए बैल वे घूमते हैं विवश होकर के ऐसे हम सब भगवान की आज्ञा के पालक हैं ये सारा विश्व भगवान में उत है जैसे साड़ी में तंतु ही तंतु हैं ऐसे सारे जगत में भगवान विद्यमान है देखो भागवत धर्म के हम बारह ज्ञाता है स्वयंभूर नारद शभु कुमार कपिलो मनु को भीष्मो बलिवैया किर ब्रह्मा जी नारद जी शंकर भगवान सनकादिक कपिल जी मनुजी प्रहलाद जनक भीष्म बली जी महाराज वैया से माने श्री सुखदेव जी महाराज और वयम माने मैं हम यमराज ये बारह लोग मिलकर के भागवत धर्म के ज्ञाता हैं इस भागवत धर्म का स्वरूप क्या है और इसके ज्ञान का फल क्या है बता रहे यमराज द्वाद सहित धर्मम भागवतम भटा गुहियम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञावा मृतम भागवत धर्म अतिशय गुह्य है अतिशय गुह्य होने के कारण जब तक उस धर्म को समझने के योग्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक शास्त्रों का आलोडन करने के बाद भी उस धर्म तक गति नहीं होती गुह्य है विशुद्ध है विशुद्ध का अर्थ होता त्रिगुण भी माया का लेष भी इसमें नहीं है न सत्व है न रज है न तम है केवल प्रेम ही प्रेम है इसलिए जब तक वह माया से मुक्त नहीं होता तब तक इस धर्म की महिमा को नहीं समझता यह विशुद्ध है दोष रहित है दूसरा अर्थ है विशुद्धम का अर्थ कामना शून्यम यह भागवत धर्म सर्वथा कामना शून्य है और जब तक जीव कामना शून्य नहीं बन पाता तब तक भागवत धर्म के रहस्य का उसे बोध होता नहीं कामना सुने और अंतिम विशेषण है दुर्बोधंग यह दुर्बोध है इसका ज्ञान बहुत कठिन है भगवत अनुग्रह से भगवान की कृपा से उसका ज्ञान हो जाए यह संभव है भागवतों के अनुग्रह से ज्ञान हो जाए यह संभव है अपने पुरुषार्थ से ज्ञान नहीं प्रधानता कर्म की नहीं प्रधानता भागवत धर्म की है भगवान की भक्ति की है लेकिन जीवन भर वे कर्मकांड का आश्रय लेने के बाद भी जीवन भर में भी उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता कि महिमा भगवान के नाम की है उद्धरण जैसे कोई भी पूजन का आरंभ होता है तो भगवान नाम से होता ओम नारायणा नमः ओ केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ओं। ऋषिकेशा नमः। भगवन नाम से शुद्धि भगवन नाम से पवित्रता फिर अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतों वा यशरेत कुंडरी काक्षम सवा ही आभ्यंतरा सूची जो भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है लेकिन वे इस मंत्र को बार बार उच्चारण करने के बाद भी यह नहीं समझ पाते हैं कि वास्तविक बाहर भीतर की पवित्रता भगवान नाम के आश्रय से ऐसा जानकर वे भगवन नाम का आश्रय नहीं ले पाते हैं इसलिए कहा गया दुर्बोधन फिर पूजन के पश्चात भी क्या कहा जाता है यश नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया न्यूनम याति सद्यो वंदे तमच्युतम जिनके नाम के स्मरण मात्र से तप यज्ञ आदि समस्त शुभ कर्मों की जो न्यूनता है वह समाप्त हो जाती है संपन्नता को प्राप्त होती है ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार सद्यो वंदे तमच्युतम लाभस्ते साम जयस्ते साम कुतस्ते साम पराजय ये शाम इंदी वरस श्याम हृदय स्थ जनार्दना बारम्बार भगवान की महिमा का ही वर्णन है लेकिन इसके बाद भी वे अनन्य भाव से भगवान का आश्रय नहीं ले पाते और वह निष्काम भाव से भगवान की उपासना में प्रवृत्त नहीं हो पाते इसलिए कहा गया दुर्बोधम अब इस धर्म के ज्ञान का फल क्या है कहते यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इसके ज्ञान का फल है अमृत की प्राप्ति देखिए अश्नुते का अर्थ प्राप्ति नहीं है असुंग भोजने धातु से अश्नुते बना इसका तात्पर्य है अमृतम भूंगते अमृत का आस्वादन करता है भागवत धर्म का पालन करने वाला वह दुख से युक्त नहीं होता अपितु अमृत का आस्वादन करता है आस्वादन ही नहीं करता अमृत में सराबोर रहता अमृत में ही डूबा रहता यज गात्वा अमृतम अश्मुते ये अमृत क्या है आप सब लोग जानते हैं धन्यास्ते कृतिना न पिवंती सततम श्री राम नाम ये अमृत है इस अमृत को पीता रहता भागवत धर्माश्रयी और कौन सा अमृत है तव कथा तीवन कविधि कल शाप्रवण मंगल श्री मदाततम भू वि गृण भूरिदा जना कभी नाममृत कभी कथामृत कभी रूपामृत कभी लीलामृत ये ये अमृत हैं इन अमृतों का ही वह उपभोग करता रहता है देहाती कहावत है खाड़ खूंदे खाड़ खाए पहले खाड़ खूंदी जाती थी खूंदते थे पैर से उसको तो कहावत है ब्रिज की खाड़ खूंदे खाण ही खाए खाड़ खूदने वाले को क्या कमी खूब खाड़ खाए शक्कर खाए उसको कौन रोकने वाला है ऐसे ही भागवत धर्म का पालन करने वाले तो आनंद में मस्त रहते हैं कभी नामामृत कभी कथामृत कभी रूपामृत कभी लीलामृत इसी के स्वाद को चखते रहते हैं ऐसा यह दिव्य भागवत धर्म है देखो पुत्रो पुत्र का नामोच्चारण महात्म्यम हरेह पश्यत पुत्र का अजामिलो पिए नहीं वो मृत्यु पाशाद मुच्छ्य तो नामोच्चारण के महात्म्य को तो समझो अजामिल भी मृत्यु पास से मुक्त हो गया ये भगवान नाम की अद्भुत महिमा है अब देखो अब हम तुमको एक बात बताते हैं पृथ्वी पर जाना तो एक श्लोक कंठस्थ कर लो और इस श्लोक को कंठस्थ करके जिस जीव को लेने जाओ इस श्लोक का एक बार पाठ करके पहले देख लो इस श्लोक का अर्थ इसमें घटता है कि नहीं अर्थ घट जाए तो उसको घसीट करके मारते पीटते हुए यहां ले आओ और कहीं श्लोकार्थ न घटे तो लंबी दंडवत करके चले आना नहीं तो फिर अबकी बार तो मार से बच गए हो तो अबकी बार फिर बहुत मार पड़ेगी ये श्लोक कौन सा है जमदूत तो बाद में घटाएंगे हमारे हमारे ऊपर पहले हम लोग ही घटा लें हमारे में श्लोक घट जाएगा तब तो जमलोग जाना पड़ेगा अ श्लोक नहीं घटेगा तो भगवान की चरण सन्निधि निश्चित ही प्राप्त तो होगी इस श्लोक को रटा दिया यमराज ने यमदूतों को युवा न भक्ति भगव गुणनाधेय चेत न स्मरती तरणारविंदम कृष्णा नो नमति यीर एक कदापी नान यधमसतो कृत क्रत विष्णु कृत्यान जिनकी जिह्वा भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती भगवान नाम जप नहीं करती जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता जो भगवान के चरण कमलों में एक बार भी अनुराग नहीं करते